jiyo om om pyare jiyo om om tere jiyo om ram ram jiyo माधुर् हो आनंद रामा जी हो श्यामा जी हो गुरु जीओ मेरे जीओ हो yo चरण धोए सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षक में अर्चना वंदना पूजा करके जिज्ञासा भाव से हाथ जोड़कर खड़े रहे सुखदेव जी समझ गए कि राजा को कुछ प्रश्न पूछना है राजन क्या पूछना चाहते हो पांडव वंश का कुलदीप राजा परीक्षित प्रजा का पालन करता मात पिता की नाई उसे सात दिन में मृत्यु का श्राप मिला था अपने लिए नहीं सारे मानवता के लिए उसके हृदय में प्रश्न उठा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मौत सप्ताह के अंदर आने वाली हो तो उसे क्या करना चाहिए आप लोगों के भी मौत सप्ताह के अंदर ही आएगी या तो रविवार होगा या तो सोम नहीं तो मंगल को तो मरना ही है मंगल से निकल आए तो बुधवार है बुध नहीं तो गुरु गुरु नहीं तो शुक्र शुक्र नहीं तो शनि नहीं तो रविवार फिर से उसी सप्ताह में ही मरना है तो जिसकी सप्ताह भर में मौत हो उसको क्या करना चाहिए और जीवन काल में उसे क्या करना चाहिए तो सर्वशास्त्रों का सार तत्व में जगे हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तुम्हारा प्रश्न मानवता के मंगल के लिए सराहना की उनके प्रश्न की बड़ा श्रद्धा भक्ति भाव से भरा हुआ दूरदर्शिता से संपन्न तुम्हारा सवाल है मनुष्य को जीवन काल में भगवान के विषय ज्ञान पा लेना चाहिए और उसके गुणगान कीर्ति यश करते हुए भगवान के दिव्य गुण अपने हृदय में प्रकट करने चाहिए तस्मात् सर्वात्मन राजन जो सबका आत्मा बना बैठा है सब आंखें अलग अलग है नाम अलग अलग है लेकिन देखने की सत्ता आत्मा की वही की वही सुनने के शब्द अलग है लेकिन सुनने की सत्ता वही का वही आत्मदेव चखने के व्यंजन अलग है लेकिन चखने का ज्ञान आत्मसत्ता का वही का वही सूंने के गंध अनेक लेकिन सूंघने की सत्ता ज्ञान वही एक आत्मदेव ऐसे स्पर्श की कई चीजें हैं लेकिन स्पर्श की सत्ता और ज्ञान वो एक वही का वही सुखदेव जी कहते हैं राजन मनुष्य को जीवन काल में सबका जो आत्मा है सभी की आंखें जिसकी सत्ता से देखती है कान सुनते हैं वो सर्वेश्वर भगवान सबका आत्मा बने बैठे जैसे करोड़ करोड़ घड़े हों फिर भी आकाश सब का वही का वही अरबों खरबों मकान हो फिर भी उनमें आकाश वही का वही ऐसे अरबों खरबो देहों में चिदाकाश चैतन्य वाहि का वही उस वही के वही परमात्मा के विषय का ज्ञान पा लेना चाहिए मनुष्य को जीवन काल में तस्मात तस्मात्वात्म राजन हरि अभिधीय श्रोतव्य हरि के विषय में सुन लो कीर्ति तव्य उसकी करुणा कृपा की कीर्ति का गान करो श्रोतव्य की तव्य से सुमृतव्यो भगवन्नाम मनुष्य भगवान का सुमरण करे तो दुख और सुख उसे दबोचेगा नहीं जब संसार का सुमरण करता तो दुख सुख उसे दबोच के तुच्छ बना देता है भगवान की सत्ता का चेतना का आनंद का सुमरन करे तो दुख भी साधन बन जाएगा सुख भी साधन बन जाएगा दुख में विवेक वैराग जगेगा कि आसार संसार है कितने कुछ ओबामा तक पहुँच गए लात तक पहुंच गए आखिर तक देखो तो कुछ नहीं नालते सबको मिलती रहती और मौत सबके पीछे लगी कंपनी के मालिक बन जाओ चाहे जोबर बन जाओ आखिर तो मौत के तरफ सब भागे जा रहे जहां मौत की दाल नहीं गलती उस अंतरात्मा के विषय में ज्ञान पालो उसी आत्मा की महिमा जान लो उसी का कीर्तन उसी का सुमरण उसी में गोता तस्मात्मन राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य की तव्य से सुमृतव्य भगवत निनाम मनुष्य को भगवत तत्व का स्मरण करना चाहिए दुल्हा और दुल्हन दंग रह गए होंगे ऐसी शादी दुल्हन की माँ की दादी की नानी की परदादियों की किसी की नहीं हुई होगी और दुल्हा दुल्हा के बाप दादे परदादे की शादी ऐसी कभी नहीं हुई हो अरे बापों की भी नहीं हुई तो दूसरों की बात क्या करो ऐसी भगवत कीर्तन भजन के साथ वो तो प्लेट खाऊ बराती मिलते दस पाँच पच्चीस पचास ये तो भगवान का रस पान करने वाले भक्त बराती मिल गए मुफ्त में और फिर ब्रह्मज्ञान का वैदिक आशीर्वाद का विधान से मंत्रोचार से शादी हुई अध्यक्ष को तो दिल में होता होगा कि हम बड़े हो गए जल्दी अगर इस उम्र में अध्यक्षी और अध्यक्ष की शादी होती तो कुछ रंग और होता श्यामली वाले कहाँ गई अध्यक्षी हो बैठी ठीक है ठीक है तुम्हारी ऐसी शादी हुई होती तो अभी जो बूढ़े बूढ़े हो गए थोड़े होते ऐसे ठीक है हम शामली वाले रह गए इनका छक्का लग गया जो पहले शादी कर चुके वो रह गए हम भी उसमें रह गए छक्का तो इन्हीं का लगा ये सीए भी रह गए ऐसी शादी हुई थी तेरी शादी रंग लाएगी रक्त के कण कण में भगवान का नाम आ गया सत्संग मिल गया जोबर बन के जिंदगी मिटाने के लिए खत्म करने के लिए नहीं है धनी बनकर विकारी बनकर मिटने के लिए जीवन नहीं है धनी हो जोबर हो लेकिन अमिट आत्मा का ज्ञान पालो जो आत्मा सतरूप है चेतन रूप है ज्ञान स्वरूप है और कभी अपना साथ नहीं छोड़ता वो चैतन्य प्रभु बचपन ने साथ छोड़ दिया चला गया उसको जानने वाला नहीं गया अभी है जवानी ने साथ छोड़ दिया अध्यक्ष अध्यक्ष की जवानी चली गई लेकिन उसको जानने वाला नहीं गया बुढ़ापा और शरीर चला जाएगा फिर भी उसको जानने वाला नहीं जाता वही मेरा आत्मादेव है भ ग सत्ता से भरण पोषण होता है भ ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है वह जिसकी सत्ता से वाणी स्पूरित होती है न ये सब नहीं हो जाते मिट जाते फिर भी जीवात्मा के साथ जिस चैतन्य का संबंध नहीं मिटता वह है भगवान शब्द की व्याख्या वो सर्व का अंतरात्मा है सर्व देश में सर्व काल में सर्व वस्तु में सर्व अवस्थाओं में है ऐसा जानना चाहिए तस्मात् सर्वात्मन राजन हरियधीय ते शोतव्य की तव्य उस भगवान के तत्व का भगवान के स्वभाव का स्मरण करना चाहिए भगवान अंतर्यामी है अंतर्यामी है तो हमें क्या फायदा बोले समर्थ भी है चलो समर्थ भी है अंतर्यामी है तो भी हमें क्या फायदा बोले दयालु भी है भक्त भी है जो उनका स्मरण करता पुकारता उसके मार्गदर्शन और उन्नति करने की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेते हैं ऐसे नहीं तो हमारी क्या ताकत थी भगवान को पाले ये उन्होंने करवाया सब आपके हमारी क्या ताकत थी कि गंगा किनारे इधर बैठे थोड़ा बहुत उसके लिए प्रीति थी तो उसने सारा व्यवस्था करा दी ऐसे भगवान हैं सुहृदम सर्वभूताराम लोग हनुमान जी का फिल्म देखकर सोचते हैं कि हनुमान जी ऐसे होंगे ऐसे हुँगे। अभी ऐसे नहीं हैं अभी तो अवस्था हो गई वृद्ध है इधर आते हैं कभी कभी तो साधक साधना करता है ना हनुमान जी को प्रकट करने की तो उसके आगे आते कभी तो अभी जो फोटो है वैसे नहीं है दूसरे है। कहां रहते वो भी दिखाते मेरी कुटिया के पास वाली कुटिया में उसको रखा है हनुमान जी का मंत्र करता है हनुमान जी का दर्शन उसको करना ही है चाहे कुछ भी हो जाएगा तो फिर तो हो ही जाएगा तो कई बार आए लेकिन अभी इसको संतुष्टि नहीं होती पूरी ध्यान में आते हैं पीछे खड़े होते हैं लेकिन सामने रूबरू ही नहीं थे कभी बंदर के रूप में आए एक बंदर दूसरा भी होता है रात को 10 बजे जंगल का बंदर थोड़ी आएगा 10 बजे साढ़े दस बजे आते हैं मूँगफली खाते हैं चना खाते हैं फिर पानी वानी पी के थोड़ा बैठ के चले जाते बोले दो बंदर आते पागल बंदर थोड़े आते हैं रात को हनुमान तो जी उस वेश में आते हैं असली रूप में आए तो डर जाए शायद तो बोले ध्यान में देखेंगे फिर असली रूप प्रकट करे तो हे हरी हे हरी हे हरी कहां गया वो हनुमान वाला बुला ले आप समझ गए अम्लानंद को दून अम्लानंद के आगे भी प्रकट हो जाएंगे हनुमान जी वैसा पावरफुल मंत्र है छह दिन एक टाइम भोजन करना है सातवें दिन उपवास करना है रात्रि को बारह से प्रभात तक में आ जाते लल्लू पंजू होता है तो डर के भाग जाता है एक को दिया था जब कर रहा था पेड़ के नीचे धड़ा औक से सांप पड़ा। अब पेड़ से कहीं सांप गिरेगा वो भाग गया हनुमान जी चाहिए दूसरे को कोई। कहा गया हनुमान वाला हनुमान वाला ये अब सबको बताना नहीं है इंद्रा ये अनुभव सबको ये बताएगा नहीं ये क्रिकेटर है मस्त है ना इस इसी को हनुमान जी का मंत्र दिया है और हनुमान जी आते हैं कई रूपों में तो मेरे को बताएं बाकी दूसरे को बताने से फिर साधना बिखर जाती है लल्लू कंजू को तो बताना ही नहीं है किसी को नहीं बताना साधना बताने से बिखर जाती इसी को दिया है इधर रहता है मेरे बाउंड्री में इधर टहल रहे थे तो इसने बोला छाता वाता तो रखते नहीं हो आ जाओ कमरे में कमरे में नहीं आऊँगा तो फिर बोले आप अपनी गुफा में चले जाओ तो तरजान हो गए फिर बोला गुफा में हो अब कैसे पहुंचे ये पता तो मेरे को पढ़ना चाहिए आप पहुंच गए सुरक्षित तो देखा और वहाँ का कुछ उधर का था वस्त्र वो गीले कपड़े तक पहुँच उन्होंने आपको सर्दी वर्दी ना लग जाए हवाओं में ना मैं बूटी रख हमारे पास बूटी है देखो उसका दो घूमे फिर हमको सर्दी वर्दी नहीं लगती सब बताया हम लेकिन अभी जो फ़ोटो में देखते हैं वैसे नहीं है बहुत बुजुर्ग है शरीर थोड़ा ढीला है हजारों वर्ष हो गए तो फिर वैसे के वैसे थोड़ी होंगे और फिल्म में तो ऐसे ही दिखाते हैं ज़रा धड़ाक दुम करके अभी आप संकल्प करो कि इनके पास हनुमान जी के जैसा चाहते हैं ऐसा एकदम निकट आ जाए ऐसा भावना करो इनका कर तो साधना सफल हो गया जा रहे की शादी तो उसकी सफल हो गई अभी इसकी शादी सफल हो जाए ये तो नकली शादी है पति पत्नी की नकली शादी इष्ट देव का दर्शन असली शादी हनुमान जी का दर्शन हो आत्मा का दर्शन हो ये असली शादी शाद आदम आवाद शादी शाद आवाद, खुश सदा प्रसन्नता रहने वाले व्यवस्था का नाम है शादी ऐसा नहीं गे लवर लवी वो तो सत्यानाश है सही शादी तो वही होती है हर रोज नई शादी नई खुशी आत्मा की हर रोज़ नई एक शादी है हर रोज़ मुबारकबाजी है जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी वाह ये शादी तो एक बार हुई फेरा फेरी फिरी और फिर बच्चे कच्चे फंसे असली शादी तो फ़कीरों की साधक की होती रोज़ शादी खाया भोजन किया कर रहा था छोड़ के आया जा कर ले कर ले ओ, सुनो हनुमान जी को बेसन के लड्डू अच्छे लगते ये रख दे हाँ बोले ये खाने पड़ेंगे अभी तो नहीं भोग लगा अभी तो तूने खाना चालू किया ना अभी नहीं बाद में ये लड्डू बेसन के अगर हनुमान जी को नहीं खिलाया तो तेरे को मारूंगा मैं में ले जाएगा हाथ में नहीं वो नहीं खाएंगे शुद्ध नहीं खाते हैं ऐसे रख ले जूठा तो नहीं जूठा तो नहीं ना कुल्ली करके तो रख ले उनको बोलना बापूजी ने दिए हैं उस दिन कैसे मैं जा रहा था तो हनुमान जी कैसे खड़े थे कहा से जा रहा था मैं तुमने किधर देखा हनुमान जी को अरे तुमने बोला ना आप जा रहे थे और में दे जब कुटिया कुटिया के द्वार है ना, कुट्या कुट्या हमने नहीं देखे थे तेरे को देखे हम वो दिखे, दिखे जाए ना देखे तेरे को दिख जाए और तेरे को कहने कि हमने जो चीज पाई राम जी से वही तू बापू से पाले ले बस और क्या ठीक है ना नैसन के लड्डू उनको अच्छे लगते हैं हुँ? रख लो अभी एक अलग से उनको भोग लगा के फिर तू खा ले ये ठीक नहीं पहले वो खाए तब खाएंगे जा ले जा अब अमलानंद को चाहिए क्या हनुमान जी का मंत्र बोलो इधर आओ किसको चाहिए हनुमान जी का उपासना का मंत्र बोलो